राम राज्य की भूमिका पंडित राम किंकर उपाध्याय कौशल्या जी ज्ञानमयी हैं उनमें ममत्व की वृत्ति है, उन है अतः उनकी दृष्टि में भरत और राम में रंच मात्र भी भेद नहीं है सुमित्रा जी व्यवहार में भेद को स्वीकार करते हुए भी उस भेद को अभेद से जुड़े हुए हैं परंतु कैकेयी जी के सामने समस्या है क्यों है एक संस्कार उनको अपने पिता से ही वंशानुक्रम से मिला हुआ है जिसे मिटाना बड़ा कठिन है ऐसी कई बातें हैं जिन्हें व्यक्ति भाषण में सुनता है समझता भी है पर व्यवहार में उसका पूर्व संस्कार प्रबल हो जाता है और वह करता अपने संस्कार से है एक बुद्धि तो हमारी वह है जो हम कहते और सुनते हैं और दूसरी ओर हमारे अंतकरण में गहराई से डाले गए हमारे परिवार के समाज के या पूर्व जन्मों के संस्कार हैं इस भेदबुद्धि का बीज तो कैके जी के हृदय में उनके पिता कैके नरेश द्वारा विवाह से पूर्व ही डाल दिया गया था दशरथ जी के मन में सौंदर्य के प्रति आकर्षण था वे उस वृत्ति से मुक्त नहीं हो पाए थे उन्होंने जब कैके जी की प्रशंसा सुनी तो कैके नरेश के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा महाराज कैके नरेश ने सुना तो उन्होंने अपने संस्कार के अनुसार इस प्रस्ताव को लेन देन से जोड़ दिया ज्ञान में न लेना है न देना उपासना या भक्ति में देना ही देना है पर क्रिया में तो देना लेना ही आधार है जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसके पहले ही सोच लेते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा यह क्रिया हम क्यों करें कैके जी के पिता की भी यही समस्या है कौशल्या जी या सुमित्रा जी के पिता ने जब दशरथ जी को अपनी कन्या अर्पित की तो उन्होंने धन्यता का अनुभव किया पर कैके जी के पिता इतने उदार नहीं हैं वे स्पष्ट कह देते हैं कि यदि आपको मेरी कन्या से विवाह करना है तो आपको वचन देना होगा कि मेरी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही सिंहासन का अधिकारी होगा तो क्रिया का मूल केंद्र मूल आधार शरीर है जहाँ शरीर की सत्य है शरीर ही सत्य है शरीर का सत्य ही सत्य है शरीर को ही आधार मानकर बड़े और छोटे का निर्णय किया जाता है चाहे वह जाति के आधार पर किया जाए या जा कुल के आधार पर किया जाए या जा शरीर के आधार पर किया जाए परंतु यह भेदभाव जो दिखाई देता है वह शरीर को ही केंद्र बनाकर किया जाता है महाराष्ट्री दशरथ उतावले हो उठे और राजी हो गए अब कैके जी का एक रूप हुआ है जो अयोध्या में दिखाई देता है वहाँ वे बड़ी उदार दिखाई देती हैं वह बाहर का रूप है यह क्रिया का वह रूप है जो दिखावे के रूप में हमारे जीवन में भी दिखाई देती है क्रिया में उदारता तो हमें प्रायः दिखाई देती है पर देखना होगा कि क्रिया के उदारता के पीछे कहीं अनुदारता की वृत्ति तो नहीं छिपी है कैकई नरेश के अंतकरण में जो अनुदारता की वृत्ति और संस्कार है वह इस के करण में गहराई से से प्रविष्ट हो गया है। इसी सारा हुआ। कैसे नरेश ने कैकई का विवाह दशरथ जी से कर दिया पर क्रिया का जो करता है उसको सदा आशंका बनी रहती है कि क्रिया का फल हमें मिलेगा भी या नहीं उन्हें चिंता हो गई कि दशरथ ने कह तो दिया है पर बाद में बदल गए तो या अयोध्या में गुरु वशिष्ठ या किसी ने प्रश्न उठाया कि रघुवंश की परंपरा तो यही है कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया जाता है तब क्या होगा उनको लगा कि मेरी पुत्री तो बड़ी भोली है इसके साथ ऐसा कोई विद्यमान भेज देना चाहिए जो हमारी पुत्री के स्वार्थ की रक्षा करे उनको अपने नगर में मंथरा ही सबसे बुद्धिमती लगी उन्हें लगा कि मंथरा से बढ़कर चतुर दूसरा कोई नहीं है अधिक चतुर लोग मंथरा बुद्धि से ही काम करते हैं इस प्रकार भेद बुद्धि मंथरा के रूप में कई कई के पीछे लगी हुई है जिस अयोध्या में अखंड ब्रह्म ज्ञानघन श्रीराम का प्रागट्य हुआ है वहाँ भी क्रिया के पीछे यह भेद बुद्धि पहुँची हुई है महाराज दशरथ बड़ी विचित्र मन स्थिति में हैं। वे राम राज्य के लिए कृत संकल्प हैं और अगली सुबह श्री राम को सिंहासन पर बैठाने के लिए व्यग्र हैं उनके सामने एक रात बची है वह रात कहाँ बिताई जाए यह बड़े महत्व का प्रश्न था यह आज के दिन और कल के दिन के बीच में एक रात भी होती है यह अंधकार की सत्ता है अंधकार में ही सावधानी आवश्यक है प्रकाश तो कल होगा ना आज का अंधेरा क्या करेगा इस अंधकार में उन्होंने निर्णय लिया कि आज की रात तो हम कई के महल में व्यतीत करेंगे क्यों वही सुंदरता के प्रति आकर्षण और आसक्ति उन्होंने न ज्ञान का आश्रयिया और न भक्ति का उन्होंने क्रिया की सुंदरता एवं आकर्षण के कारण कई कई के, के महल में प्रवेश किया मंथरा हम सब के जीवन में परिवार में समाज में राष्ट्र में और देश में भेद बुद्धि के रूप में विद्यमान है वह इस बात का विश्वास दिलाने में सफल हो जाती है कि तुम अपने स्वार्थ की रक्षा करो अन्यथा बड़ा अनर्थ हो जाएगा कानपुर में मेरे एक स्नेही पत्रकार थे जब वे सेवानिवृत्त होने लगे तो उनके सम्मान में उनके मित्रों ने एक सभा बुलाई उन्होंने मुझे भी बुला लिया और विषय दिया मानस की दृष्टि में पत्रकार की भूमिका उस समय मैंने यही कहा था कि रामायण में पत्रकारिता के दो ही रूप हैं एक मंथरा और दूसरे हनुमान जी आप हनुमान जी के समान पत्रकार बन सकते हैं और मंथरा के समान भी क्यों समाचार पत्रों का काम समाचार देना है पर आप समाचार देते समय आपकी वृत्ति क्या है क्यों दे रहे हैं कई बार तो कहा जाता है कि वह बात सच थी इसलिए हमने कही प्रश्न यह नहीं है कि बात सच है या नहीं पहला प्रश्न यह है कि उस सच का उद्देश्य क्या है सत्य का उद्देश्य सत्य है या सत्य के नाम पर कुछ और है आप देखेंगे कि मंथरा कई से जो बातें कहती हैं उसमें वह सत्य की दुहाई देती है मंथरा ने समाचार दिया देखो राम को राज्य मिलने वाला है बिल्कुल सही समाचार है मंथरा ने कहा तुमको यह समाचार नहीं दिया गया यह भी सच है प्रारंभ में कैके की जो ऊपर वाली उदारता थी वह बहुत मुखर हो उठी जब मंथरा ने समाचार दिया कि कल राम को राज्य मिलने वाला है तो कैके प्रसन्न होकर बोली तेरे मन को जो चीज़ अच्छी लगे वही मांग ले राम तिलक जो साहु काली देव माग मन भावतयाली फिर मंथरा ने जब उल्टे ढंग से कुछ कहा तो नाराज होकर बोली तू घर में झगड़ा पैदा करना चाहती है भेद उत्पन्न करना चाहती है और इतने कठोर शब्दों में उसकी भर्थना की यदि आगे दोबारा कभी तूने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया तो मैं तेरी जीभ कटवा दूंगी उसका वो कहसी घर तब धरी जीव वो तोरी। परंतु मंथरा में असीम धैर्य था ऐसा धैर्य इतना फटकार सुनने के बाद भी उसने मन में निर्णय कर लिया अच्छा आपने मेरी जीभ कटवा देने का निर्णय किया है अब यह तो भविष्य ही बताएगा कि आप मेरी जीभ कटवा देंगी कि मेरी जीभ से बोलेंगी अभी आप जो कह रही हैं कह लीजिए और सचमुच चमत्कार ही हुआ कि मंथरा की जीभ कटी तो नहीं बल्कि मंथरा की जीभ की ही कैकई की जीभ बन गई मंथरा की भाषा कैकई की भाषा बन गई मंथरा के उस सत्य का उद्देश्य सद्भाव नहीं बल्कि विरोध उत्पन्न करना और जैसे किसी किसी खंभे में पच्चीकारी होती है वैसे ही सत्य में थोड़े से झूठ को मिलाकर सत्य एवं असत्य का मिलाजुला रूप उसने प्रस्तुत किया रामराज्य की तैयारी सचमुच ही बड़ी शीघ्रता से एक दिन में ही की गई तो यदि वह कह देती कि आज ही राम का राज्य निर्णय किया गया है तो कैके जी कह सकती थी कि समाचार मेरे पास आ रहा होगा पर तुरंत उसने एक बात जोड़ दी बोली जानती हो यह राज्य देने की तैयारी कितने दिनों से चल रही है कितने दिनों से 15 दिन से हो 15 दिन हो गए भयो पाख दिन सह पाए सन आजु दशरथ तुमसे प्रेम का दिखावा करते हैं पर समाचार तुमको मिला तो तुम मुझसे मिला तुम जरा बुद्धि लगाओ कि 15 दिन तक इसे क्यों छिपाया गया और तुम्हारे पास समाचार देने के लिए मैं क्यों कारण बनी ऐसा बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क किया कि कई कई को लगा कि यह तो बिल्कुल ठीक कहती है बड़ी प्रभावित हुई मंथरा से कह दिया अरे मंथरा तुम्हारे जैसा मेरा हितैसी तो कोई है ही नहीं मैं तो दुख की नदी में बहने वाली थी पर तुमने मुझे बचा लिया तो समहित न मोर बहे जात भयसी क्या कहूँ मंथरा अब तक तो मैंने बड़ी भूल की तुम्हें सर्वदा अपने पैरों में बैठाया बैठाया पर अब मैं ऐसी भूल नहीं जब से तो अब से तो मैं तुम्हें आँखों की पुतली ही बना लूंगी करो तो ही ठीक ही है भेद बुद्धि को आँखों में बिठा लीजिए और भेद दृष्टि से देखिए तो भेद ही दिखाई देगा मंथरा अपनी बातें रखने की कला में बड़ी निपुण है बल्कि कई कई को थोड़ा सा उलाहना देते हुए कह दिया देखिए मैंने बात कह दी तो आपको कड़वा लग गया अब मैं समझ गई मैं तो झूठ बोलना जानती नहीं और तुम्ही तो वह लोग अच्छे लगते हैं जो तुम्हें खुश करने के लिए चिकनी चुपड़ी बोलते हैं कहां ही झूठ पूरी बात बनाई ते प्रिय तुम्हें करी मैं भमाई पर क्या करूँ मैं तुम्हारा अनुभव देख नहीं सकती अनुभल देख ही न जाय तुम्हारा अद्भुत कला है मंथरा की सत्य के नाम पर सत्य का कैसा दुरुपयोग करती है पत्रकारिका का एक रूप यह है और दूसरा रूप है हनुमान जी प्रभु का संदेश वे सीता जी के पास पहुँचाते हैं सीता जी का संदेश प्रभु के पास पहुँचाते हैं और प्रभु का संदेश रावण के पास पहुँचाते हैं उनके इन सभी संवादों का उद्देश्य जोड़ना है तोड़ना नहीं इनके संदेश का उद्देश्य सीता जी और राम को निकट लाना है वे अपनी बातों को ऐसी पद्धति से रखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के प्रेम से प्रभावित हो जाएँ सीता जी जब पूछती हैं कि मुझे वे कैसे भूल गए तो वे कह देते हैं माँ अपने मन में रंच मात्र भी दुख का अनुभव न करें आप प्रभु से जितना प्रेम करती हैं प्रभु उससे दूना प्रेम आपसे करते हैं जन जन न माँ नहुजूना तुम ते प्रेम राम के दूना इस प्रकार से सीता जी को हनुमान जी से यह संवाद पाकर अपार संतोष हुआ क्योंकि हर प्रेम करने वाला यही चाहता है कि मैं जितना प्रेम करूं सामने वाला उससे अधिक प्रेम दुना प्रेम मुझसे करे प्रेम में यह चाह होती है इसलिए उन्हें बड़ा संतोष हुआ कि मुझ प्रभु मुझे दुना चाहते हैं और जब वे सीता जी का संदेश लेकर प्रभु के पास गए तो उन्हें उलाहना दिया प्रभु ने पूछा क्या सीता जी विपत्ति में हैं यदि हैं तो बोलो न भाई बोलो न भाई हनुमान जी ने उलाहना देते हुए कहा हेन दीनदयाल बिना कहे ही ठीक है बोलने के लिए बाध्य मत कीजिए सीता बे बे कहे कहति विपति विशाला बिना ही कहे भले दीन दयाला बड़ी मीठी धमकी है भक्त ने बड़ी विचित्र भाषा का प्रयोग किया हे दीनदयाल जानते हैं कि यदि मैं सुनाने लगूंगा तो इसका क्या प्रभाव होगा जब लोग सुनेंगे कि ये अपने प्रिया को ही इतनी विपत्ति में डाले हुए हैं तो फिर कौन आपको दीनदयाल कहेगा मैं नहीं चाहता कि आपके इस नाम की महिमा मिटे महाराज उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है अतः जल्दी चलिए और अपनी भुजा के बल पर राक्षसों को जीत सीता जी को छुड़ा लाइए निमिष निमिष करुणा निधि प्रभुआनिय भुज बल खल दल जीती उन्होंने भगवान राम का संदेश ले जाकर सीता जी के आँखों से आंसू पोछ दिए और सीता जी के आँखों से आंसू लाकर भगवान की आँखों में बैठा दिया सीता जी दुख से व्याकुल थी हनुमान जी ने उन्हें भगवान का संदेश सुनाकर आनंद की सृष्टि की और उनकी व्यथा ऐसी पद्धति से उन्होंने प्रभु को सुनाई कि वे रोने लगे और उनके मन में लंका जाकर सीता जी की रक्षा करने की व्याकुलता प्रबल हुई यह भेद बुद्धि रूपी मंथरा ही समाज की सारी समस्याओं के मूल में है आप जरा गहराई से विचार करके देखिए यह भेद चाहे देश के नाम पर हो या राष्ट्र के नाम पर हो या जाति के नाम पर हो या परिवार के नाम पर हो और अथवा एक ही परिवार में मेरे तेरे के नाम पर हो शिष्ट के सारे संघर्षों का मूल कारण यह भेद बुद्धि ही है यह भेद बुद्धि रूपी मंथरा शक्ति रूपी कैकई को पूरी तौर से प्रभावित करने में समर्थ होती है मंथरा ने कैकई को प्रेरित किया अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है आप एक काम कीजिए यहाँ मत बैठिए कोप भवन में चली जाइए तो यह स्वाभाविक ही है कि जहाँ क्रिया शक्ति होगी वहाँ लोभ होगा और जहाँ भेद बुद्धि बुद्ध अज्ञान माया बस पर छिन्न जड़ जीव के ईश समान क्रोध द्वैत बुद्धि से आता है मंथरा ने द्वैत बुद्धि उत्पन्न करने के बाद कोप भवन में जाने की प्रेरणा दे दी कैके जी जब कोप भवन में जाने लगी तो मंथरा ने पूछा क्या ये सब वस्त्र आभूषण रेशमी साड़ी आदि पहनकर जाइएगा बोली ऐसे नहीं पर फटी पुरानी मोटे कपड़े की साड़ी तो आपके पास है नहीं तो अपनी साड़ी मुझे दीजिए और यह मेरी साड़ी पहनकर और आभूषण आदि सब उतार फेंक कर, कर जाइए भूमि पटु मोट पुराना दे तन भूषण नानाम इस प्रकार कई कई की बुद्धि भेद बुद्धि की प्रेरणा से प्रेरित और आक्रांत हो गई और वे कोप भवन में जाकर बैठ जाती है महाराज दशरथ बनाना तो रामराज्य चाहते हैं पर आज की रात भी वे आसक्ति से मुक्त नहीं है वे राजमहल में जाते हैं और दासियों से पूछते हैं महारानी कई कई कहाँ हैं समाचार मिला कि वे कोप भवन में बैठी हुई हैं। सुनकर राजा सहम गए डर के मारे उनके पाव आगे नहीं पड़ते सुनि सक चे उवो भय बस अगहुड़ पर पाऊ शायद लौट आते कि दाल में कुछ काला है पर बड़ी विचित्र बात है डर कितना भी लगा हो पर पैर उसी दिशा में गए बड़ा विचित्र व्यंग है जिस मार्ग में भय लग रहा हो व्यक्ति उधर जाएगा ही क्यों पर आसक्ति का यही स्वरूप है कि जिधर जाने में भय लगता है व्यक्ति उसी दिशा में बढ़ता है रामायण में अनेक स्थानों पर दशरथ जी की प्रशंसा की गई है उनकी प्रशंसा में बहुत कुछ कहा गया है पर यहाँ गोस्वामी जी ने पहली बार उनकी आलोचना की बोले स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर निर्भय रहते हैं और सारे राजा जिनका रुख देखते रहते हैं जरा काम की महिमा तो देखो वे ही आज स्त्री का क्रोध सुनकर सुख गए सुरपति बसए बल जाके नरपति सकल रहें रुखता के सो सुनती गये देखु काम प्रताप बढ़ाई बड़ी विचित्र मना स्थिति है महाराज दशरथ जैसा महान योद्धा आज काम के प्रभाव से कांपता हुआ जा रहा है वे कोप भवन में जाते हैं और कई कई को प्रसन्न करने के लिए बार बार कह रहे हैं हे सुमुखी हे सुलोचनी हे कोकिल वचनी हे गजगामिनी मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना बार बार कहराओ सुमुख सुलोचन पिक बचने कारण मोह सुनाओ गजगामिन को पकड़ अब वे वह भाषा बोलने लगे जो उनके योग्य नहीं थी प्रिय बोल किस कंगाल को राजा कर दूं किस राजा को देश से निकाल दूं यदि कोई देवता भी तेरा शत्रु हो तो मैं उसे मार सकता हूं तो फिर कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्यों की तो बात ही क्या है हे सुंदरी तू तो जानती ही है कि मेरा मन तेरे मुख्य रूपी चंद्रमा का चकोर है कहू कही रंग कहीं करऊ नरेसो कहू के ही निपहन का तो काह की टबपुर नर नारी जान सिमोर सुभाव बरो तवयान चंद चकोरू कैके को महाराज दशरथ ने जो सूचना नहीं भिजवाई उसके पीछे भावना दूसरी थी उन्होंने जानबूझकर चेष्टा की कि मैं स्वयं केके के पास जाकर उनको यह सूचना दूं किसी दूसरे से समाचार न पहुंचे क्योंकि जब कोई अच्छा समाचार सुन, सुनाता है तो उसे अच्छा पुरस्कार मिलता है वे कई कई जी के प्रति श्रृंगार भाव से इतने आसक्त थे कि उन्होंने सोचा था कि मैं स्वयं यह समाचार देकर कहूँगा कि इसके बदले में तुम मुझे पुरस्कार दो कई कई मेरी इस शब्द रचना को सुनकर प्रसन्न हो जाएगी उन्होंने उनको प्रसन्न करने की चेष्टा की कैकई सुनो तो सही मैं क्या समाचार लेकर आया हूँ तुम्हारी जो इच्छा थी वह पूरी होने जा रही है आज अयोध्या के घर घर में बाजे बज रहे हैं तुम भी श्रृंगार करो कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है भामिन भय तो घर घर नगर आनंद बधावा राम हि देव काल जुब राजलोचन मंगल साजो पर कैके जी और राम के प्रति उनकी धारणा बदल चुकी है इसके बाद उन्होंने वही मेरा और तेरा के दो वरजान मांगे मेरा बेटा भरत है उसे राज्य मिले और कौशल्या का बेटा पराया है उसे वनवास मिले हम चाहते हैं कि हमारे बेटे की उन्नति हो पर साथ ही यह भी चाहते हैं कि दूसरों के पुत्र त्याग करे कष्ट उठावे यह व्यंग्य आता है कि दशरथ जी बोले कई अयोध्या में प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि राम के समान साधु कोई नहीं है तुम भी कहा करती थी ना कि राम का चरित्र तो साधु चरित्र है आज तुम्हें क्या हो गया सब को कहे राम सुठ साधु तुह सरा हसी कर देहू अब सुनिमो ही भयो संदेहू कैके ने बुद्धि की वही चा, चातुरी दिखाई जैसा हम लोग प्राय किया करते हैं बोली महाराज विचार तो मेरा जो पहले था वही अब भी है मैं तो राम को भी साधु समझती हूँ और आपको भी साधु ही समझती हूँ राम साधु तुम साधु सयाने तो फिर यह अनर्थ क्यों कर रही हो बोली महाराज जरा सोचिए क्या मैंने यह कहा कि आप राम को जेल में डाल दीजिए नहीं क्या मैंने उसे प्राण दंड देने के लिए कहा नहीं मैंने तो यही कहा न कि राम चौदह वर्ष तक वन में जाकर उदासी बनकर रहे तो साधु को वन में जाकर रहना ही चाहिए आप ही उसे सिंहासन पर बैठाकर उसका पतन करा रहे थे मैंने तो उसकी साधुता को बचा लिया कितनी बढ़िया बात है कि निष्कामता और साधुता की इसीलिए इसका उत्तर भरत जी ने दिया उन्होंने जटाजूट धारण कर लिया और अयोध्या के पास ही कुटी बनाकर रहने लगे किसी ने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बोले कैके जी की यह धारणा थी कि भोग की अपेक्षा साधुता ही श्रेष्ठ है तो अपने बेटे को भी साधु के रूप में ही देखकर प्रसन्न होंगे तभी तो उनकी धारणा सत्य सिद्ध होगी दूसरे का बेटा साधु बने तो साधुता श्रेष्ठ है और अपने बेटे के लिए भोग श्रेष्ठ है यह कैसी दूमही बात है व्यक्ति के जीवन में समाज में यह दोहरा मापदंड है दूसरों से त्याग की अपेक्षा है परंतु अपने लिए भोग चाहिए शरणानंद जी एक प्रज्ञाचक्षु संत थे उत्तर देने की कला में बड़े निपुण थे कई विचित्र प्रश्न करने वाले व्यक्ति आ जाते हैं किसी ने पूछा महाराज पहले इतने बड़े बड़े महात्मा हुआ करते थे अब क्यों नहीं होते अब ऐसे प्रश्न का क्या तुक है पर संत ने हंसकर कहा देखो भाई बात यह है कि पहले जो महात्मा बनने आते थे वे आप जैसे बड़े लोगों के घर से आते थे तो बड़े महात्मा होते थे पर आप लोगों ने अपने घरों से लड़कों को निकालना ही बंद कर दिया तो हम जैसे नालाक ही साधु बन जाते हैं यदि तुम बहुत बढ़िया साधु चाहते हो तो अपने भी दो एक बेटों को साधु बनने के लिए प्रेरित करो साधु तो तुम्हें बहुत बढ़िया चाहिए पर तुम्हारे अपने घर में नहीं दूसरे के घर में होना चाहिए मंथरा से प्रेरित के कई के उदय हृदय में यही दोहरा मापदंड है बोली महाराज मैंने तो आज धर्म के चारों चरण पूरे कर दिए कैसे सत्य तप दया और दान ये धर्म के चार चरण माने जाते हैं आप इस अवसर को मत छोड़िए आपकी साधुता दिखाने का बड़ा सुंदर अवसर है साधु त्यागी होता है राम राज्य छोड़ देंगे तो वे साधु बन गए और आप राम जैसे पुत्र का त्याग कर देंगे तो आप उनसे भी बड़े साधु हुए आप सत्य के लिए राम का त्याग करेंगे तो समाज में सत्य की कितनी महत्ता बढ़ेगी लोग कहेंगे सत्य कितनी बड़ी वस्तु है इसलिए आप सत्य की रक्षा के लिए राम को वन भेज दीजिए धर्म का दूसरा चरण तप है राम जब 14 वर्ष वन में रहकर तप करेंगे तो लोग कहेंगे कि तपस्या कितनी ऊँची वस्तु है इससे धर्म का दूसरा चरण पूरा हो जाएगा धर्म का तीसरा चरण दया है जिसके पात्र आपकी प्रिया मैं हूँ धर्म का चौथा चरण दान है तो राज्य का दान भरत को दे दीजिए सत्य भी तप भी दया भी और दान भी धर्म के चारों चरण पूरे हो गए परंतु बंटवारा कितना बढ़िया है सत्य एवं तप दूसरों के लिए और दया एवं दान अपने लिए जब ऐसे बंटवारी के वृत्ति रहेगी तो रामराज्य बनने से रहा गोस्वामी जी ने नारी के इसी रूप की आलोचना की है भक्ति से ममता है पर उस ममता का समर्पण है जैसा कि सुमित्रा अम्बा के जीवन में दिखाई देता है कि पुत्र की ममता को श्री राम में अर्पित करके राम से नाता जोड़ लेने वाली और दूसरी ममता यह जो माया के प्रतिमूर्ति मंथरा द्वारा प्रेरित कैके जी की ममता माया भगती सुनव तुम दो नारी वर्ग जाने सबको इस ममता से आक्रांत बुद्धि के कारण महाराज दशरथ का संकल्प पूरा नहीं हुआ उस प्रसंग में गोस्वामी जी ने नारी की निंदा में एक वाक्य लिखा पत्नी के प्रति व्यक्ति का महान विश्वास होगा महाराज दशरथ का कैके जी के प्रति इतना विश्वास था पर क्या कहें किस अवसर पर क्या हो गया अवसर का नारी नारी विश्वास यह निंदा नहीं, आश्चर्य की पराकाष्ठा है। क्या इतनी वृत्ति कई कई इस तरह बदल सकती है ममता का यह रूप दिखाई देने पर गोस्वामी जी इसके लिए निंदात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं और साथ ही दार्शनिक दृष्टि से जोड़ देते हैं महाराज दशरथ की वही स्थिति हुई मानो योगी योग सिद्धि के समय अविद्या माया द्वारा ग्रस्त हो जाए योग से दिपल समय जिमी जते हैं अविद्यानाश तात्पर्य यह है कि जहाँ मनुष्य के अंतकरण में भेद बुद्धि है द्वैत है जहाँ राम और भरत भी अलग प्रतीत हो रहे हैं जीव और ब्रह्म में भी भेद उत्पन्न करने की चेष्टा की जा रही है जहाँ राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती महाराज दशरथ अपनी वासनात्मक वृत्ति के कारण अपनी इस द्वैत बुद्धि से निवृत्त नहीं हो पाते तो रामराज्य की स्थापना के लिए द्वैत का व्यवहार होते हुए भी अद्वैत की बुद्धि होनी चाहिए और इसी का संकेत सुमित्रा अम्बा के चरित्र में प्रकट होता है